श्री परमात्मने नमः त्म गीता अष्टम श्रीमदी अर्जुन ने कहा हे hey वह ब्रह्म क्या क्या क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अध्यात्म कर्म अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं हे मधुसूदन यहाँ अधि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा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 हिरण्यगर्भ, प्रजापति, ब्रह्मा इत्यादि नामों से कहा गया है अधिदेव है और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से हूं। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है हे कुंती पुत्र अर्जुन यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है उस उसको ही प्राप्त होता है क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर इस प्रकार मुझमे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा हे पार्थ यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, अर्थात अंतर्यामी रूप से सब प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्म के अनुसार शासन करने वाला सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है वेद के जाने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके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 उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोक पुनरावर्ती हैं, परन्तु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्यूँकी मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर्युग तक की अवधि वाला और रात्रि को भी एक हजार चतुर्युग तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण गण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा की सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं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 वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है हे अर्जुन जिस काल में यहाँ काल शब्द से मार्ग समझना चाहिए क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति गति ऐसा कहा है जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो न वापस लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्गो को कहूँगा जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता है दिन का अभिमानी देवता है शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के छह महीनों का अभिमानी देवता है उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता वेत्ता योगी जन उपरयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है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 उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है हे पार्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता इस कारण हे अर्जुन तू सब काल में सम बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व ऐसी जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब को निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है अष्टम अध्याय समाप्त